शान्तिष, शान्तिष, शान्तिष। ओम यस्य प्रमाक्षर दिवं य धानम तस्मी ज्येष्ठा ब्रह्मणे नमः ओम शांति शांति आज हम वेदोक्त धर्म की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस पर विचार कर रहे हैं धर्म से मनुष्य क्यों सुखी होता है और अधर्म से दुखी क्यों होता है अधर्म से जिस आवश्यकता कभी पूरी नहीं होती है और धर्म में आवश्यकता से अधिक की इच्छा नहीं होती है। जो चीज हम चाहते हैं वो शरीर के स्तर पर यदि हमारी जरूरत है तो वो पूरी हो सकती है लेकिन यदि मन के स्तर पर वो हमारी आवश्यकता बन जाए तो वो कभी पूरी नहीं हो सकती इस बात को समझते हुए मन जो है वो धर्म और अधर्म का कारण होता है शरीर नहीं हम शरीर से धर्म अधर्म करते हैं कार्य करते हैं व्यवहार करते हैं किंतु धर्म अधर्म का विचार जो है वो मन में आता है सुख और दुख का विचार मन में आता है तो हम ये सोचते हैं जब मन की इच्छा या मन की भूख के बारे में बात करते हैं तब इसे हम शांत करने का यत्न करते हैं तो यदि हम धर्म से करते हैं तो हमें बहुत थोड़े से साधनों से हमारा काम चल जाता है यदि हम अधर्म से करते हैं तो हमारी तृप्ति कभी नहीं होती भर्तृहरि ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न या वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा अति संसार में जो शरीर की इच्छाएं हैं शरीर की आवश्यकताएं हैं वो पूरी की जा सकती हैं और ईश्वर ने हमें इतने साधन दिए हैं कि संसार में होने वाले समस्त जो प्राणी हैं मनुष्य हैं उनके लिए वो साधन पर्याप्त हैं अपर्याप्त लगते हैं तो दो कारणों से लगते या तो हमें उनका ज्ञान नहीं होता इसलिए लगते हैं या हम उन्हें पक्षपात से अधिकार से दूसरों को वंचित कर देते हैं इसलिए लगते हैं। एक के पास बहुत साधन होते हैं उपयोग तो उसे उतना ही करना होता है क्योंकि उपयोग तो शरीर के स्तर पर ही होता है ना मन के स्तर पर तो उपयोग होता नहीं है मन के स्तर पर तो आप संतुष्ट हो सकते हैं आपके पास बहुत सारे धन हैं। आपकी अलमारियों में नोट है सोना है चांदी है हीरे हैं जवाहरात हैं भरे हैं ये आपके मानसिक संतुष्टि हो सकती लेकिन आप खाएंगे पिएंगे सोएंगे चलेंगे फिरेंगे इसके लिए कितने साधनों की जरूरत है खाने के लिए कितना खाएंगे और कब तक खाएंगे शरीर में एक सीमा से एक मात्रा से अधिक खाएंगे तो आप रोगी पड़ जाएंगे आप कितना सोएंगे कितना चलेंगे कितने वाहन लेंगे आप एक वाहन में एक बार भी तो बैठ सकते हैं वाहन आपको ले जाए ये तो आपकी आवश्यकता है लेकिन मैं इस वाहन में जाऊंगा इतने वाहन में रहूंगा ऐसा करूंगा ये आपकी इच्छा है इच्छा और आवश्यकता में आवश्यकता शरीर की होती है और इच्छा मन की होती है मन की भूख को आप इच्छा कह सकते हैं और शरीर की भूख को आप आवश्यकता कह सकते हैं दोनों भूख है इनमें कौन सी भूख आप मिटाना चाहते हैं शरीर की भूख मिटाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से मिट सकती है इसके लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है और मन की भूख कभी मिट ही नहीं सकती है मनु महाराज कहते हैं भरतहरी कहते हैं भोगान भुगता व्यमे व भुगता कि संसार में जितने भोग हैं और भोगने का साधन हमारे पास शरीर है इस शरीर से उनका उपभोग करेंगे शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन भोग के साधन समाप्त नहीं है कहते भोगा न भुक्ता व्यय में व भुगता तपो न तपतम वय में कालो न यातो वय में याता हम सोचते हैं कि हम ये कमा लेंगे ये तप कर लेंगे ऐसा कर लेंगे हम तो तप कर बर्बाद हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं बाकी चीजें वही की वहीं रह जाती हैं हम सोचते हैं इतने समय करके ये चीज पा लेंगे हम चीज पाएं या ना पाएं समय तो वैसा ही रहता है और हम ही चले जाते हैं और अंत में उन्होंने एक बात लिखी है तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण मूल चीज ये है कि हमारी जो इच्छा है वो कभी समाप्त नहीं थी इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में दो भूख हैं एक हमारे मन की भूख है और एक हमारे शरीर की भूख है हमें धर्म से क्या लाभ होता है कि हम शरीर की भूख को तो मिटा सकते हैं और धर्म मन की जो भूख है उसको प्राप्त ही न हो वो भूख हमें हम करें ही नहीं वो मिटाई नहीं जा सकती वो वस्तुओं से पूरी नहीं की जा सकती इसलिए हम धर्म से ही उस पर अंकुश लगा सकते हैं आप यदि शरीर को नहीं खिलाएंगे तो शरीर दुखी हो जाएगा शरीर बीमार हो जाएगा शरीर अशक्त हो जाएगा निर्बल हो जाएगा लेकिन आप मन की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला मन ने कहा कि मुझे तो आज हलवा खाना है कि खीर खानी है कि क्या करना है आप नहीं देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा कुछ भी नहीं बिगड़े जाएगा लेकिन यदि शरीर को भूख लगी है और आपने भोजन नहीं दिया तो आपको कष्ट होगा इसलिए शरीर की भूख को अवश्य पूरा करना चाहिए और मन की भूख को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है तो ये मन की भूख पर नियंत्रण करने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है क्योंकि इस धर्म से शरीर का भी काम होता है और मन की भूख भी मिट जाती है वो पैदा होने नहीं दी जा सकती है अधर्म से शरीर की भूख तो मिट ही जाती है किंतु मन की भूख बढ़ती है और बढ़ती ही चली जाती है गीता ने श्री कृष्ण महाराज ने एक श्लोक लिखा है न जातु काम कामा नाम उपभोगे न सामने कहता है कि ये जो मनुष्य है यदि कामनाओं इच्छाओं की पूरी पूर्ति में लग जाए तो ये कभी भी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि ये जो इच्छाएं हैं ये जितना इनकी आहूति देंगे जितनी इनमें सामग्री डालेंगे ये इच्छाएं बढ़ती हैं कभी भी समाप्त नहीं होती इनके अनुभव में इनकी चंचलता अधिक हो जाती है ये विषयों के इनके अंदर अनुभव आने से ज्यादा इच्छा जाग जाती कभी कभी लोग सोचते हैं कि बूढ़े आदमी जब जीवन भर खा चुके तो ज्यादा लालसा क्यों रखते तब उसके जवाब में शास्त्रकारों ने लिखा है कि वो खाते खाते उनका खाने का विवेक बढ़ जाता है इसलिए उनको ऐसा वैसा वैसा वैसा चुनने में बहुत रुचि होती है उनकी इंद्रिया दक्ष हो जाती हैं लेकिन उनका सामर्थ्य घट जाता है इसलिए उस आयु में इच्छा बहुत होने पर भी शरीर का सामर्थ्य न होने से व्यक्ति रोगी दुखी परेशान होता तो अभी न जातु तुक काम कामा उपभोगे नशा थी कोई मनुष्य आज तक अपनी इच्छाओं को तृप्त नहीं कर सका कैसे उसके लिए एक उदाहरण दिया न जातु काम उपभोगे नशा थी हविष्या कृष्ण वर्तमेव भूय एवा वर्त आप किसी अग्नि के अंदर यदि कोई सामग्री डालेंगे घी डालेंगे समिधा डालेंगे लकड़ी डालेंगे तो वो बुझेगी नहीं वो रुकेगी नहीं वो समाप्त नहीं होगी बल्कि यदि ज़्यादा सामग्री ज़्यादा घी डालेंगे तो ज़्यादा ही जल जाएगी भू ये वाग्य वैसे ही हमारा मन है इस हमारे मन में यदि उन इच्छाओं को तृप्त करने का हमने यत्न किया तो इच्छाएं तृप्त तो नहीं होती और अधिक बढ़ जाती और वो बढ़ी हुई इच्छाएं मनुष्य को बहुत कष्ट देती हैं पुरुषार्थ अधिक करवाती हैं मुसीबत में डाल देती हैं अन्याय अधर्म की ओर प्रेरित करती हैं इसलिए मनुष्य यदि धार्मिक होता है और उसका इसलिए धार्मिक होना आवश्यक है कि वो अपनी इस मन की भूख पर नियंत्रण कर सके मन की भूख को मिटा सके धर्म से मन की भूख मिट सकती है अधर्म से केवल शरीर की भूख मिटती है धर्म से शरीर की भी और मन की भी भूख इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है ये बात यहाँ सोचने की आवश्यकता है क्योंकि मनुष्य जब धार्मिक हो जाता है तो उसको इच्छाएं कम हो जाती हैं इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं मन पर नियंत्रण हो जाता है ऐसी स्थिति में क्या होता है एक बार एक चर्चा करने का अवसर मिला कि धर्म से क्या होता है मैंने उनको एक चीज समझाई कि जब हम किसी स्थान पर बैठे हैं किसी अधिकार के पद पर बैठे हैं एक बार इनकम टैक्स का अधिकारी है वो अपनी कुर्सी पर बैठा है वो सामने जो आने वाला व्यक्ति है वो भले ही तनख्वाह में उससे कम है उसका वेतन कम है लेकिन उसका जो सामर्थ्य है उसकी योग्यता उसकी शक्ति नियम को पालन कराने की अधिकार वो उसके पास उससे अधिक होने से वो बलवान है जो संपन्न व्यक्ति है धनी व्यक्ति है वो उसके सामने बैठा है वो उसको नमस्ते करता है लेकिन इधर का व्यक्ति मजबूत है अधिकार संपन्न है नियम वाला है तो ये साधन संपन्न होते हुए भी बलवान है यदि एक क्षण के लिए धर्म आधर्म को बीच में से हटा दें और दोनों की मनस्थिति का चिंतन करें तो क्या होगा कुर्सी पर बैठने वाला अधिकारी यह सोचे कि इसके पास बहुत पैसा है कितना अच्छा हो यह मुझे मिल जाए और उधर बैठा हुआ ये व्यक्ति सोचता है भले ही इसके पास अधिकार है लेकिन इसे यदि मैं पैसे दे दूं तो ये अपने अधिकार का उपयोग मेरे पक्ष में कर सकता है और वो प्रस्ताव अपना उस अधिकारी को दे दे और अधिकारी ये मान ले कि क्या आ जाता है मुझे एक हस्ताक्षरी तो करने हैं और ये हस्ताक्षर मैं कर दूंगा तो मुझे लाख दस लाख बीस लाख करोड़ रुपया आसानी से मिल जाएगा लाभ हो जाएगा और मेरी जो थोड़ा सा वेतन थोड़े से पैसे हैं इनकी कमिया मिट जाएगी दूरी हो जाएगी एक यह विकल्प है ऐसा हो सकता लेकिन अधिकारी के मन में धर्म का नैतिकता का ईमानदारी का भाव आ जाए तो यह कहता है कि नहीं आपको ऐसा करने का अधिकार मैं नहीं दे सकता अब नहीं दे सकता तो उसको पैसा तो नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति में तो वो गरीब हो जाएगा कितना अच्छा होता कि उससे वो पैसा ले लेता और अमीर बन जाता लेकिन मूल बात क्या है अम, इ, आ, संपन्नता और निर्धनता मात्रा या संख्या में नहीं है कि इतनी मात्रा के बाद व्यक्ति संपन्न हो जाता है ha, इतनी संख्या में उसके पास धन आ जाए तो वो संपन्न हो जाता है तो संपन्नता जो है वो वस्तु के साथ नहीं जुड़ी हुई है मात्रा के साथ नहीं जुड़ी हुई है संख्या के साथ नहीं जुड़ी हुई है संपन्नता उसके विचारों के साथ जुड़ी हुई है जो व्यक्ति मांगता है चाहता है उसके पास चाहे कितना भी है वो संपन्न नहीं है और यदि व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसके अंदर इच्छा नहीं है अपेक्षा नहीं है चाहना नहीं है तो वो संपन्न ही संपन्न है इसलिए धर्म क्या करता है अधर्म मनुष्य को निरंतर दरिद्र बनाता है भावग्रस्त बनाता है उसकी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती हैं लेकिन धर्म जो है उस मनुष्य को संपन्न बनाता है बलवान बनाता है समर्थ बनाता है इसलिए एक जो पद पर बैठा हुआ है चाहे वह आचार्य है चाहे वह अधिकारी है चाहे वो कोई व्यापारी है जब वो धार्मिक होता है तो वो अधिक संपन्न होता है अधिक मजबूत होता है अधिक समर्थ होता है और उसका निर्णय उसको बढ़ाता है उसको गौरवान्वित करता है उसके यश कीर्ति का बढ़ाने वाला होता है और जो व्यक्ति उस अवस्था में अधर्म की ओर चला जाता है चाहे उसको कितनी भी प्राप्ति क्यों न हो जाए तो वह सदा निर्धनता की ओर जाता है क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती रिश्वत लेने वाला एक सीमा तक रिश्वत नहीं लेता कि मैं एक लाख के बाद नहीं लूंगा या दस लाख के बाद नहीं लूंगा या एक करोड़ के बाद नहीं लूंगा ऐसा नहीं होता आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं है तो चपरासी लेकिन करोड़ों का मालिक है तो ये यदि उसको रोका ना जाए उसका पता ना लग जाए तो क्या वो रुक जाएगा दुनिया में ऐसा कभी नहीं होगा कि जो अधर्म से प्राप्ति होती है वो किसी सीमा पर आकर रुक जाए क्योंकि रुकना तभी होता है जब आदमी संतुष्ट हो जाता है जब आदमी पूर्ण हो जाता है जब आदमी को पर्याप्त लगने लगता है तो शरीर के धरातल पर तो आपको बहुत जल्दी पर्याप्त लगने लगता है लेकिन मन के धरातल पर पर्याप्त केवल तब लगता है जब आप धार्मिक होते हैं आप नैतिक होते हैं आप ईमानदार होते हैं इसलिए जो मनुष्य धार्मिक होता है वो संपन्न होता है और जो मनुष्य आधार्मिक होता है वो सदा ही दरिद्र होता है ये धर्म की योग्यता है और ओ... Sarvam shanti, shanti reva shanti, shamam shanti re di. Oh, shanti, shanti, sh.